I sir need today I shall prefer to invite your views on the issue of unity and fear to me sir this issue also appears to be valuable to be analyzed as i have been given understanding sir immensity brings renting renting brings pride pride brings tragedy tragedy ultimately results in comparison and comparison results in divisions and ends in discussion Sir, this Vedic tool appears to be very difficult and the study of Hindi at large. It has been stated by the very many scholars that this culture of mankind is very ancient one. Would you please enlighten on this aspect of life? <coughs> मनुस्थिति सबसे गहरी और दुनिया की समस्या है महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं क्योंकि तो साधन संस्कृति सभ्यता धर्म शिक्षा हमारे जीवन की सारी व्यवस्था भय से बचने के लिए ही हमने की हर जीवन का एक कीमती सूत्र यह है कि जिससे हम बच के हैं उससे हम कभी नहीं बच पाते है बचने के लिए धूम करते हैं भय से बचने के लिए मित्र जुटाते हैं पति पत्नी परिवार बचाते भय से बचने के लिए समाज और राष्ट्र बनाते हैं लेकिन इनसे भय मिलता नहीं बल्कि नए भय खड़े होता है। मंदिर में प्रार्थना है मस्जिद में नमाज है चर्च में पुकार लगी है परमात्मा की उस सब के पीछे हमारा भय ही काम करता है धन भी भयसे और धर्म भी फैसे भी आज बन रहा है भय से और नशी बन रहा है तो पाप कर रहा है तो भय के कारण कि अगर वो पाप नहीं किया तो कि असफल हो जाएगा हार जाएगा जीवन की दौड़ में और पुण्य कर रहा है तो भय के कारण कहीं नर्क न चला जाए कहीं आगे के जीवन में बदल जाए अद्भुत है भय क्यूँकि तो हम सब कुछ उसी के कारण कर रहे हैं और इतने सब करने के बाद भी हम भय से बाहर कभी नहीं हो पाते क्योंकि भय जीवन का एक तथ्य और तथ्य से हम भाग नहीं सकते, से हम भागने में जो फिक्शन से भागने में जो फिक्शन खड़े करते बार है वे थोड़ी बहुत देर को भुलावा भी सकते है छलावा बन सकते है लेकिन फिर भय का तथ्य घर तो के सामने खड़ा हो जाता है और हमने जो कल्पनाएं खड़ी की थी उन कल्पनाओं को बचाने के लिए हमने जो झूठ खड़े किए उन झूठों को बचाने और मैं झूठ और नई कल्पनाए खड़ी करने और आज मैं इस जाल में गिरता चला जाता है, जिससे बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं मालूम। आज तक मनुष्य की पीड़ा यही रही है जब मैं इसे खोज करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भय बिल्कुल अनिवार्य है मृत्यु आई, वो जन्म के साथ ही आ गई वो जीवन का इतना ही हिस्सा है जितना मृत्यु जितना जन्म दुख भी आएगा पीड़ा भी आएगा मित्र मिलेंगे भी दुख लेंगे भी फूल जो खिला है वो कुम्लाएगा भी सूरज जो उगा है वो डूबेगा भी हमारा मन चाहता है कि उगा हुआ सूरज उगा ही रह जाए ये हमारे मन की कामना ही गलत है और हमारा मन चाहता है कि जो मिला है वो कभी ना बिछले और हमारा मन चाहता है कि प्रेम सतत बना रहे और हमारा मन चाहता है कि फूल खिला तो अब खेला ही रहे उसकी सुगंध कभी समाप्त न उसकी ताजगी कभी ना निक उसका युवापन कभी ना मिले ये हमारे मन की जो चाहे थे ये असंभव की मांग ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। अगर हम जीवन को देखेंगे तो वहां जन्मना और मरना सांस ही सांस खड़े वो एक ही जीवन के दो हिस्से जो जीवन को समझेगा वो पूरे जीवन को स्वीकार कर लेगा वहा सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहले जो सुख को स्वीकार करता है वो दुख को भी स्वीकार कर लेता ऐसी स्वीकृति जिसके जीवन में आ जाए वो भय के बाहर हो जाता है ऐसा नहीं है कि भय के कारण मर जाते हैं बल्कि भय का दंश और कांटा बिली होता है क्योंकि भय भी स्वीकार है। कर दिया बहुत अद्भुत बात कहता है वो कहता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मैं पहले से ही हरा हुआ हार को मैंने स्वीकार कर लिया इसलिए अब कोई मेरे ऊपर जीत भी नहीं सकता क्योंकि जीत सकता सकते जिसको हरा सकता सकते मुझे कोई हरा ही नहीं सकता क्योंकि मैं पहले से ही हरा हुआ कहता है मुझे कोई पीछे नहीं हटा सकता क्योंकि मैं पहले से ही पीछे खड़ा मुझे कोई नीचे नहीं उठा सकता क्योंकि मैं कभी ऊपर ही नहीं चढ़ा इसलिए मेरे ऊपर विजय असंभव मेरे ऊपर जीत असंभव मुझे कोई असल नहीं कर सकता मुझे कोई पीछे नहीं हटा क्योंकि तुम जो कर सकते थे वो मैंने स्वीकार कर लिया, जीवन में असुरक्षा है इनक्योरिटी है हम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते इसी से हम भय के चक्कर में पड़ जाते भय का जो चक्कर है वो असुरक्षा की अस्वीकृति से जन्मता है असुरक्षा को मान लेता है कि ऐसा है उस विदा है। एक मेरे पास आया, वो एक बड़ा चित्रकार है है और बड़ी संभावना प्रतिभा की अमरीका रहके के लौटा है और जहां भी गया वही प्रशंसा पाई लेकिन इधर दो तीन वर्षों से उसके मन्ना मालूम कैसे कैसे बैधर कर गए रास्ते को निकलता है और एक लंगड़े आदमी को देख ले तो उसे लगता है कहीं मैं अंधे को देखने को लगता है कि कहीं मैं अंधा ना हो जा मुर्गे को देखने को लगता है कि कहीं मैं ना मर जाऊ और घर आके वो निदार हताश पड़ जाता घंटों तक से उठ भी नहीं सकता घर के लोग परेशान वो मेरे पास उससे लेकर आए घर के लोग समझा चुके हैं चुकी है बड़े मनोवैज्ञानिकों से मिल चुका है कोई फल नहीं हुआ और जितना समझाना बुझाना जितना मनोविश्लेषण चला है उतना होता चला है। मेरे पास माँ पिता उसकी पत्नी उसे लेकर आया और कहने लगे हम मुश्किल में पड़ गए आप समझाएं, शायद आपकी समस्या। तो मैंने उनसे कहा समझाना ही गलत समझाते क्या हो उसे उन्होंने तो कहा हम समझाते हैं की पूरी तरह स्वस्थ है मेडिकल रिपोर्ट है। तेरी आंख नहीं जा सकती तेरा पैर लंगड़ा नहीं होगा तुझे तो लकवा नहीं लगेगा क्योंकि तो तो परेशान होगा तो मैंने उनके माँ बाप से कहा कि तुम तुम्हें उसे गलत समझा रहे हो उसका भय तो बिल्कुल ही स्वाभाविक है जो आदमी आज अंधा है उसे कल पता भी नहीं था कि अंधा हो गया और अंधा हो गया जो आदमी आज पैरालिसिस से पड़ा हुआ है उसे कल तक पता भी नहीं था कल वो भी सबसे बाजार तो इसी खुशी से चल रहा और जो आज भी आज मर गया रहे हैं जिंदगी बहुत जिंदगी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल उसके बाद कोई तो भविष्यवाणी नहीं हो सब हो सकता है ये तुम्हारा बेटा ठीक कहता तुम है तुम गलत समझाते हो ये ठीक कहता है में जो अगर आंख अकेली नहीं जाएगी पैर अकेला नहीं जाएगा तो सारा शरीर इकट्ठा जाएगा लेकिन जाना तो निश्चित मृत्यु से ज्यादा निश्चित और कुछ भी नहीं और जो सबसे ज्यादा है, उसे सबसे ज़्यादा धक्का देना चाहते हैं, कि वो हमें पता ना चले। तो मैंने कहा युवक ठीक है जब मैं ये कह था तब मैंने देखा कि युवक का चेहरा बदल गया है उसकी रूल सीधी हो गई और मैं मुझसे बोला आप ये कहते ये निश्चित ही हो सकता है ये मैंने कहा सब हो सकता में सब होगा तुम हो और तो तुम्हारे बचने का कोई संबंध नहीं है और फिर तुम इतने डरते क्योंकि आंख चली जाएगी तो क्या होगा भैय चले जाएंगे आख चले जाएंगे तो क्या होगा उसने का फिर मैं पेंटिंग कर पाऊंगा चित्र नहीं बना पाऊंगा मैंने कहा जब तक आंख नहीं गई है तब तक तुम चित्र बना लो आप किसी भी दिन जा सकती हो, कल से आज रात तुम्हें मिली है चित्र बना लो। पेंट कर लो आँख तो जा सकती है आँख को बिठाने का कोई मानदा नहीं तुम घर जाओ तुम इस निश्चिंत बात को ये सब हो सकता है तुम्हें समझाने वाले गलत उनके समझाने ऐसी तुम्हारा भय और बढ़ गया और वे झूठ समझा रहे है वे भी जानते है की झूठ लेकिन तुम्हारा भय बिताने के लिए वो झूठ खड़ी कर मैं तुम्हें नहीं समझाता तुम्हारे माँ को तुम्हारे पिता को तुम्हारी पत्नी को भी समझाता हूँ कि तुम्हारी आंख भी जा सकती है तो और तुम भी मरोगे तुम उसको समझो ये होने वाला है वो युवक गया वो दूसरे दिन सुबह पांच बजे उठ मेरे पास आया उसने कहा तीन साल में शांति से गया मैं इस तथ्य को झुठवाना चाहता था कि नहीं हो सकता कभी ऐसा नहीं हो सकता की मेरी आँख से आएगी और भीतर शख्स रखता था कि जात हो सकती मैं कभी पागल नहीं होऊंगा लेकिन एक मेरा मित्र पागल हो गया वो कल तक ठीक था आखिर जब ठीक आदमी पागल हो सकता है तो मैं भी आज ठीक हूँ कल पागल क्यों नहीं हो सकता मैं इसे हटाने की छिपाने की कोशिश करता था दूसरों से भी पूछता था तो इसीलिए कि वो शायद मुझे समझा दे और शायद मेरा बहन मिल और उससे ही परेशान हो गया था नींद खो गई थी पागल हुआ लेकिन कल रात जब मैंने देखा कि थी कि ये सब हो सकता है और जब दूसरे के साथ हुआ तो मैं कोई अनूठा हूं मेरे साथ भी हो सकता है और जैसे मैंने इसे स्वीकार कर लिया है ये सब संभव है वैसे ही मेरे मन से सारा भय चला रात में पहली दफ़ा तीन वर्षों में शांति से सोया और आज मैं दूसरा ही आदमी उठा हम भय को अस्वीकार कर रहे हैं वही हमारे भय को बढ़ाता चला और एक नियम है मन का जिससे लाफ रिवर्स इफेक्ट कहते हैं विपरीत परिणाम करनी है जो हम करना चाहते हैं उससे तो उल्टा हो जाता है एक आदमी नदी में डूबता है वो बचने की सारी कोशिश करता है और पानी में नीचे डूब जाता है और आदमी मर जाता है और मरा हुआ आदमी कुछ कोशिश नहीं कर सकता वो नदी को ऊपर तैर आता है अब ये सोचने जैसे है कि मरा हुआ आदमी ऊपर तैर आता है जिंदा आदमी नीचे चला जाता है बात क्या है अगर जिंदा आदमी भी मुर्दे की भांति अपने को पानी में छोड़ दे तो डूब नहीं सकता मगर वो छोड़ नहीं पाता वो बचाने की सारी कोशिश करता है उसकी बचाने की सारी कोशिश में वो थकता है टूटता है घबराता है चिल्लाता है पानी भरता है और डूब जाता है अगर एक आदमी जीवित अवस्था में भी मुर्दे की भांति अपने को पानी पे छोड़ दे वो डूबने वाला नहीं वो पानी पे तैरता है पानी मुर्दे को डुबाता ही नहीं एक आदमी नया नया साइकिल सीख रहा है वो डरता है कि खंबे से साइकिल न टकरा जाए अब इतना बड़ा रास्ता है साठ फीट को गिर रहा है और ये घबरा रहा है खंबे से न टकरा जाए तो खंबे से बचने की कोशिश कर रहा है जब वो खंबे से टकरा ले जाऊ और बचने की कोशिश में लग गया तो रास्ता मिट गया खंबा ही उनसे दिखाई पड़ने लगा अब उसका कंसनट्रेशन उसका मस्तिष्क पूरे खंबे पे टिक गया साठ फीट रास्ता मिट गया खंभा अब खंबा है और वो है और बचने की कोशिश है कि कहीं टकराना चाहूं और उसका हैंडल ढूंढने लगा उसका चाक खंबे की तरफ चलने लगा अब वो हितो टाइम हो गया है अब खंबा ही सब कुछ उससे ही बचना है और वो आदमी खंबे से टकरा है इस खंबे से टकराने में खंबे का को कोई कसूर नहीं अगर आदमी आंख बंद करके भी सब सिफाई की चलाता तो भी खंबे से टकराने की बहुत कम संभावना है क्योंकि खंबा इतनी छोटी जगह घेरे हुए हैं निशान बाद भी चूक सकता था लेकिन याद भी नहीं चूकाउ भाव उठने लगा की कहीं टकराना चाहू टकर मन में, में, में, में मजबूत होने लगा जितना इसने कहा कि नहीं टकरा बचूंगा बचने की कोशिश करूंगा उतना ही मन इसका बीता चेतन में मन जो सोचते है अचेतन में उससे ठीक विपरीत हो जाता है चेतन और अचेतन में हमारे विपरीत संबंध हो गया एक आदमी सोचता है कि किसी से डरना नहीं और वो अचेतन में सबसे एक आदमी चेतन मन में कॉन्शियस माइंड में सेक्स से बचना चाहता है अचेतन में सेक्स की सेक्स बढ़ जाता है हम चेतन युग से जिससे भागते हैं वही हमें घेर लेता है तो हम दूसरों को धोखा दे भी सकते क्या हम नहीं डरते लेकिन हम अपने को कैसे धोखा दे हम तो जानते ही रहेंगे जिनकी डर है पूरी तरह मौजूद है हम भैरी से घबराए हुए ये जान के हैरानी होगी कि जो लोग बाहर की दुनिया में बड़े आकड़ के चलते हैं, हैं। हुए मालूम पकते हुए भीतर बड़े डरे हुए लोग तो वो जो आपने पूछा है वो निश्चित ही फेयर से जुड़ी है। असल में दम भी आदमी अकड़ हुआ आदमी जो कह रहा है मैं कुछ हूँ वो भीतर डरा हुआ है कि मैं कुछ भी नहीं और वो दूसरों के सामने ये सिद्ध करने में लगा हुआ है कि वो मेरा भय गलत है मैं कुछ हूं वो बहुत सेंसिटिव है अगर जरा उसे आपका धक्का लग जाए तो आपको पता नहीं कि मैं कौन जानता नहीं कि मैं कौन वो अत्यंत संवेदनशील है कहीं कोई मतलब वो समझ रहा क्योंकि भीतर तो वो जानता है तो हूं मैं कुछ भी तो नहीं हूं तो सच बात यही है कि कोई भी कुछ नहीं है और इसलिए संबदी होने का कुछ होने का भाव पैदा कर रहा है चेतन में ताकि वो जो नो में मे भीतर जो में से है क्या कोई आदमी पानी पर बने हुए एक बबूले से ज्यादा क्या है लग रू को है भीतर और उसको हम स्वीकार नहीं करते तो उससे उल्टा हम किए चले जा रहे हैं उससे उल्टा हम बता रहे हैं कि नहीं एक आदमी डरा हुआ है मृत्यु से वो तो दूसरों को डरा रहा है इसमें तो मैं मार डालूंगा और वो अपने लिए ये विश्वास जनाना चाह रहा है कि जब मैं दूसरों को मार सकता हूँ तो मुझे कौन मार है? मेरी मृत्यु होने वाली नहीं दुनिया में जो संगीत है तेमूर है हिटलर है ये जो दूसरों को मारने की धमकी दे रहे हैं मार रहे है उन तो सब मृत्यु से डरे हुए लोग और ये दूसरे को मार के ये आश्वासन पा रहे है की मैं तो कई को मार सकता हूँ मुझे कोई नहीं मार हमारे चेतन मन में हम वही करना शुरू कर देते हैं जिससे हम भीतर डरे हुए तो अक्सर भयभीत आदमी अभय का आवरण ओढ़ने था कवच ओढ़ने था अकल के चलता उसकी असल सिर्फ भय का सबूत असल में जिस आदमी ने भय को स्वीकार कर लिया वो अकल के भी नहीं चला वो मानता है कि ठीक है भय है तब उस आदमी की जिंदगी में एक और ही तरह की सरलता आ जाती और उस आदमी के चेतन और अचेतन मिल जाते तब वे दो विरोध नहीं रहता तब एक हारमोनियस माइंड स्त्री पैदा हो जाता है उसने इसलिए क्या कर लिया जो है वो है उसने इनकार ही करना बंद कर दिया क्योंकि इनकार वो कर सकता है लेकिन जीवन के गहरे में जो बैठा है उसे इनकार करने से वो मिटता नहीं हमें पता है कि हम मरेंगे ये हमारे अचेतन में बैठित होकर बैठा है अब इसे हम चेतन दिल में इंकार कर रहे हैं कि मैं मरने वाला नहीं सब मर जाएंगे मैं नहीं मरेंगे तो हमारे भीतर विरोध पैदा हो रहा है सच बात तो यह है कि कांसस और अनकॉन्सियस जैसे दो मन नहीं मन तो एक ही है। लेकिन चेतन मन इस तरह की धारणाएं करता है कि असली धारणाओं को उसे अंधेरे में धका देना पड़ता है जो वस्तुतः जीवन के तक और इस तरह एक दीवाल खड़ी कर लेता खुद ताकि उसे पता न चल पाए कि भीतर उसके वो बात छिपी है वह बात उसके भीतर मौजूद वो उसको पता नहीं चल पाया कि वो तो दीवार खड़ी कर रहा है वो उसे अंधेरे में डाल रहा है वो उतना ही जानना चाहता है जो प्रकाश प्रकाशित जो उसको दिखाई पड़ता है साफ सुथरा जो उसने बनाया है तो एक मन है जो हमने निर्मित किया है और एक मन मिला जो हमें मिला है उस मन के तथ्यों का बोध है उस मन को और जो हमने बनाया है वो बिल्कुल ही प्रजिक्षण है बिल्कुल ही शिक्षण तो हमने एक अभयता पैदा कर लिया मौस का डर है तो हमने सिद्धांत बना लिए मृत्यु हो ही नहीं सकती आत्मा हमारे प्रेम टूट सकता है तो हमने सिद्धांत बनाया है कि प्रेम साफ कर प्रेम कभी नहीं टूट मित्रता कभी टूट नहीं सकती जो अपने है वो सदाब है ये सब हमने चेतन मन में खड़े कर लिए इन सब से वेनिटी पैदा हुई है वैनिटी जो है वो इनवाइटेड फियर है सन करता हुआ भय दे, है उल्टा खड़ा होगा उल्टा खड़ा होकर अब वो अपने को अपनी घराया के निश्चिंत हो गया बात कर अपने के अंदर भीतर मौजूद बना ही रहेगा वो खाए ही करेगा जो आदमी घर के बाहर बहुत दम्धी है वो घर के भीतर डब्बू पाया जाएगा, है जो ऑफिसर दफ्तर बहुत असर वाला है वो घर जाकर अपने पत्नी बच्चों से जो अकड़ा रहेगा रात सपने में बहुत के देखे सपने देखेगा नाइट में एक तरफ हम किसी तरह अपने को संभाल लें तो मन का दूसरा हिस्सा करेगा वो निकलेगा उससे हम बच नहीं सकते इसलिए हैरानी की बात मालूम पड़ती है कि बड़े बड़े सेनापति बड़े बड़े बादशाह इनकी में कोई शक नहीं भी अपनी औरत से घर में जाकर डब क्योंकि एक हिस्सा पूरा हो गया आकर आखिर कहीं तो रिलेक्स जाके चौबीस तो घंटे अकड़ कैसे रह सकते हैं तो करना पड़ेगा तो बाहर अगर अकड़े रह गए तो घर जाके विश्राम करोगे और जब विश्राम करोगे तब वो वो दबूपन सब जाहिर हो जाए इसकी अक्सर हो जाता है कि बड़े बहादुर बड़े नेता और एक साथ उनकी स्क्रीन रह भीते उनके भयभीत होने के था कारण स्त्री में नहीं उनके भयभीत होने के कारण घर में आके तो विश्राम करोगे अगर बाहर अकड़ा रखा है तो घर में आके शिथिल करना पड़ेगा और जब फिथिल करोगे तो सब अकल चले जाएंगे और तब तो कोई भी तुम्हें तो दबा सकता है हम अपने मन को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं भय ही अहंकार बन जाता है भय जो अपने को स्वीकार नहीं कर रहा है इनकार किया गया भय नहीं मेरा कहना है कि भय को इंकार मत करो वो है आज मेरा प्रेम है कल का पता नहीं जिंदगी बड़ी अनिश्चित सब यहाँ अनसर्टेन सर्टेन्टी सिर्फ मनुष्य का ख्याल है यहां कोई चीज स्थिर नहीं आज मेरे मित्र कल का कुछ पता नहीं कल सुबह मेरे शत्रु भी हो सकते ये संभावना यह संभावना मुझे स्वीकृत होनी चाहिए तप्त भय का क्या कारण है कोई कारण ये मैं मानता हूँ की कल ऐसा हो सके उसकी स्वीकृत विरोध नहीं है तो जब ऐसा होगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा और जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तो तक मैं मित्रता का जो आनंद ले सकता हूँ वो मिले ऐसा व्यक्ति मित्रता का भी आनंद लेगा और कल मित्रता चली जाएगी तो पीड़ित भी नहीं होने वाला है क्यूँकी तो वो जानता था की जो स्कूल खिलता है वो मृत्यु ऐसे व्यक्ति को कोई चीज नहीं घेरने ऐसा व्यक्ति जीवन के सब सुख दुखों में सहजता से गुजरता चला सुख आएगा तब भी वो जानेगा कि ये भी ये भी निश्चित नहीं है, कल चले जाने और दुख आएगा तब भी वो जानेगा कि ये भी कुछ निश्चित नहीं ये भी कल चला जाएगा और ऐसा व्यक्ति जो सारी चीजों को जानता है कि आएंगे और जाएंगे धीरे धीरे सबसे मुक्त तो होता ना उसे सुख घेरता न उसे दुख घेरता वो जानता है छाया भी आती है एक फकीर मर गया उसका शिष्य छाती पीट कर रो रहा था उस बड़ी ख्याति थी अब सैकड़ों लोग ऐसा समझते थे की वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया हजारों लोग आए थे फकीर के मरने से और उस व्यक्ति को रोते देखकर उन्हें बड़ी दुखी नहीं हानी देखी और उनमें से कुछ नहीं आ चुका तुम रोते हो तो बड़ी हैरानी होती हम तो सोचते उपलब्ध हो चुके हम तो सोचते थे तुम जानते हो कि मृत्यु होती ही नहीं आत्मा अवसर ने कहा कि वो मैं जानता था आप भी जानता था लेकिन जो भी होता है उसे मैं कभी नहीं रोता मैं उसे सीता सकता इस वक्त आंसू आ रहे हैं मैं उन्हें सी जाता रोना आ रहा है मैं सीखा करता मैं इसे दबाऊंगा नहीं बर्षा आती है सर्दी आती है झीप आती है और फिर मैं उस आदमी की आत्मा के लिए नहीं रो रहा हूँ क्योंकि आत्मा नहीं मरती है मैं जानता लेकिन उसका शरीर भी बड़ा प्यारा सरी अब जगत में दोबारा नहीं होगा और फिर भी सवाल नहीं क्योंकि मैं ये सोचता ही नहीं कि मैं क्या करूं जो होता है वो मुझे स्वीकार है रोना आ रहा है तो मुझे सीखा शायद ही ये लोग समझ सके हो कि वो आदमी ज्ञान को उपलब्ध हुआ क्योंकि हमारी ज्ञान की धारणा है कि जो ना भयभीत हो जो ना दुखी हो जो ना पीड़ित हो लेकिन हमें पता ही नहीं है हमें पता ही नहीं है कि जो आदमी मुस्कुराया और मुस्कान को स्वीकार करता है वो कभी रोज रोने को स्वीकार करना चाहिए असल में जीवन के सत्य को उपलब्ध व्यक्ति इस जिंद में से एक को नहीं चुनता है इन दोनों के बीच संभावी हो जाए तो मोदी में साक्षी है कि रोना आ रहा है तो मैं क्या करूंगा ठीक है उसका कोई सब प्रश्न कोई दमन उसका नहीं जीवन के सारे सत्य स्वीकार हो जाने चाहिए और हमें जानना चाहिए ऐसा है थिंक ऑफ सत्य और जब इतना बोध गहरा होता चला जाए कि ऐसा है और हम किसी तक तक से बचने की चेष्टा में ना लग जाए तो भविलीन हो जाता है और जिस व्यक्ति का भय विलीन हो गया उस व्यक्ति के जीवन के सारे झूठ विलीन हो जाते क्योंकि भय से बचने को ही झूठ खड़े किए थे किसी स्त्री को पत्नी नहीं कहेगा क्योंकि वे झूठ था जो प्रेम न टूट जाए इस डर से खा किया गया ये डर था कि आज प्रेम कल टूट जाए तो कानून से व्यवस्था कर लिए। समाज के सामने साक्षी लेनी वो अब किसी पत्नी को पत्नी नहीं कहेगा, अब मित्र ही को पत्नी हो सकती है और वो मित्रता भी वैसी ही है जो किसी भी चीज विदा हो सकती है और मेरा मानना है कि जिस चीज के विदा होने का हमें पता है उसका रस उसका आनंद गहरा होता है कम नहीं सड़क के किनारे पत्थर पड़ा है वो उतना रसपूर्ण नहीं मालूम होता और जो फूल खिला है जो घड़ी भर बाद ही जाने वाला वो ज्यादा रसपूल मालूम होता है क्योंकि वो उतना जीवन है उसका जीवन इतना तीव्र है इसलिए तो विदा होगा तो वैसा व्यक्ति मित्रों को बांधने लगा प्रजिशन नहीं होगा क्योंकि छूट जानता है, सकते है। और मजे की बात ये है कि जितना होता है आदमी उतनी जल्दी चीजें छूटता है और जितना नॉन प्रजिस्ट होता है उतनी चीजें उसके निकट नहीं आती क्योंकि ऐसा आदमी जो हमें बांधना चाहता है उससे हम स्वतंत्र होना चाहते हैं और जो आदमी उन्हें बांधता ही नहीं उसने कभी हमें बांधे नहीं उससे स्वतंत्र होने का सवाल ही नहीं उठता है कि एक स्त्री को मैं पकड़ के कि जीवन भर मुझे प्रेम करना पड़ेगा तो ये प्रेम इसी वक्त खत्म हो गया जीवन की तो बात ही क्योंकि मार डाली प्रेम स्वतंत्रता का दान तो हो सकता है इस स्त्री के शरीर को मैं जीवन भर बांधे रहू लेकिन प्रेम पहले दिन ही मर गया तो उस मांग में ही मार डाला उस मालकीय को मार डाला हूँ और ये क्षण क्या कम और ये यहाँ अगले क्षण मिलेगा तो धन्यवाद नहीं मिलेगा तो मानूंगा जीवन का हिस्सा तो हो सकता है कि जीवन भर भी मिले क्योंकि मैं क्षण से ज्यादा की कामना भी नहीं और जिस क्षण मिल गया उसके लिए आभारी हूँ अंग्रीत हूँ बात खत्म हो गई कोई मालखियत नहीं कोई दबाव नहीं कोई दमन नहीं तो जो आदमी जितने कम परतंत्र करता है उससे स्वतंत्र होने का सवाल ही नहीं उठता हम उसके साथ जन्मों जन्मों तक मित्र हो सकते मित्रता है, पजेशन से, है पजेशन से, और प्रजर्शन पैदा होता है इसका की कल कहीं किसी और को प्रेम न करने लगो तुम्हें तो सब तरफ दीवाने खुली करता द्वार दरवाजे बताने लगा था कि तुम कहीं किसी और से प्रेम न करने लगे क्योंकि तो किसी और को तुमने प्रेम किया तो मेरा क्या हो तो मैं इंसान कर हूँ और इस इंसान में प्रेम को मार ये वैसे ही है जैसे तो फूल को तिजोड़ी में बंद कर राख ही बंद होने वाली चीजें नहीं बंद की जा सकती है रुपए से ज्यादा मृत कोई चीज नहीं इसकी तिजोड़ी में बंद तो हो सकता है और वही का वही रहता है जैसा बंद किया वैसे निकल आता तुम तो मुझे मरा हुआ है फूल बंद नहीं हो सकते प्रेम बंद हो सकता आज जीवन से और प्रेम जीवन का फूल यहाँ जो भी महत्वपूर्ण है, तो है वो बंद नहीं बंद करते ही मर जाएगा और हमारा भय सब चीजों को बंद कर लेना हम तो परमात्मा सबको बंद कर लेना हम तो परमात्मा सबसे तो दावा करते हैं कि ये मेरा भगवान है यहाँ दूसरा आदमी इस मंदिर में नहीं घूम सकता वो हमारा वो प्रदर्शन जो स्त्री पर पत्नी पर मित्र पर था वो भगवान पर भी है की ये ये जैनी का मंदिर है ये मुसलमान का मंदिर ये ब्राह्मणों का मंदिर है यहाँ सूद्र नहीं आ सकता। ये हमारा, वहां भी हमारी मार हम भगवान को भी मार डाले इसलिए मंदिरों में जिंदा भगवान नहीं लेते जिंदा भगवान जीवन में मिल जाए कहीं मंदिर में नहीं मिलता जैसे तिजोरी में फूल बंद होने से मर जाता है ऐसा मंदिर में भगवान बंद होने से मर जाए और बंद हम इसलिए करते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें ताकि जब हम उसे खोजने हमें मिल जाए जब हम पाना चाहें तब हमें वो ऐसा ना हो कि हम मंदिर जाएं और भगवान न मिले हमें पत्थर की मूर्ति वहां खड़ी कर सकती जो हमें मिल ही जाएगी हर हालत में जब भी हम जाएंगे तब वो हमें उपलब्ध हो सब तरफ जहां जहाँ हमने भय के कारण सुरक्षा की है वही वही भूल हो गए फिर हमारी प्रार्थना भी सच्ची नहीं फिर हमारा प्रेम भी सच्चा नहीं क्योंकि तो सबके पीछे भय फरक रहा है जब किसी को मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ तब हम भीतर अगर थोड़ा जांच के देखें तो शायद पता चले प्रेम हम बिल्कुल नहीं करते और ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ मैत्री कायम बनी रहे ये कायम आज भी हर जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है, और पूरे वक्त भय ही थे और शायद इसीलिए भगवान से प्रार्थना करने आया कि डरा हुआ है की कहीं प्रार्थना न की तो भगवान नाराज ना हो कहीं कोई दुख ना आ जाए कहीं कोई मुसीबत ना आ तो प्रार्थना भी क्योंकि हो गई भय ने सब असत्य कर दिया और भय ने हजार असत्य खड़े किए जो हम भय से बचने के लिए खड़े किए हैं भय न जाए तो कोई आदमी कभी भी सत्य को उपलब्ध नहीं हो, हो। भय जो है वो ओरिजिनल सोर्स है असत्य का झूठ का कल्पना का सपने का मूलमानी कल्पना खड़ी करने का मूल स्रोत और भय से ऊपर उठना हो तो भय की स्वीकृति चाहिए ये हमारी समझ में नहीं आ पाता जिससे ऊपर उठना हो उसको स्वीकार कर लो और उसके आदमी ऊपर उठ जाता है एक्सेप्टेंस इज देंस इज टोटल ट्रांसफॉर्मेशन पूर्ण स्वीकृति फिर बाहर हो गए फिर बात खत्म हो गई मौत आए मेरे द्वार पर और मैं पूर्ण स्वीकार करूंगा क्या हो? वैसे ही जैसे कोई मित्र अतिथि आया और मैं उसे बुलाऊंगा तो मौत व्यर्थ हो गई क्योंकि मौत की सार्थकता मुझे भयभीत करने में थी और अगर मौत मुझे भयभीत कर लेती तो मैं मरने के पहले मर गया होता और मौत अगर मुझे भयभीत नहीं कर पाती तो मौत आ जाएगी और मैं रहूंगा मौत आ जाएगी और मैं रहूंगा जिन्होंने मौत को स्वीकार कर लिया उन्होंने पाया कि आत्मा अमर लेकिन हम उल्टे लोग हम आत्मा की अमरता की बात इसलिए कर रहे हैं कि मौत को स्वीकार न करना पड़े हमारी जो आत्मा की अमरता है वो हम मांसी ले रहे किताब पढ़ पढ़ के पक्का कर रहे हैं गुरुजनों से पूछ रहे हैं साधु संन्यासियों के चरणों में जा रहे हैं सिर्फ एक पक्का करने के लिए आत्मा अमर है ना आत्मा अमर हो तो हमारा मृत्यु का भय मिट जाए और आत्मा अमर नहीं है तो हम मौत से डरे हुए तो हम मर जाएंगे इसलिए जिस कोम में जिस समाज में जितनी आत्मा की अमरता के मानने वाले ज्यादा लोग हैं समझना की मौत से डरने वाले उतने ही लोग लोग क्योंकि वे को बहुत कम है जो आत्मा की अमरता को जान पाते जिन्हें मौत स्वीकार हो गई जिन्होंने मौत को भी जने लगा लिया जाओ वो मौत के बाहर निकल गए फिर मौत उनके ऊपर बेबस फिर उन पर कुछ उसका वस नहीं फिर वो परवस हो फिर वो हार गई जिस दुख को हम स्वीकार कर लेंगे हम उसके बाहर हो जाएंगे दुख हम पर जीतता है क्योंकि तो हम स्वीकार करते हैं जो दुख आए स्वीकार कर लिया है जो भी हुआ स्वीकार कर लिया हमारे भीतर कोई निषेध नहीं कोई विरोध नहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं जीवन जैसा आता है जैसे हवाओं हवाएं गुजरती है हैं वृक्षों के पास पूर्व गुजरती हैं तो वृक्ष को स्वीकार है पश्चिम गुजरती तो वृक्ष को स्वीकार है पूरब गुजरते हैं तो वृक्ष के साथ पूरब की तरफ सुनने लगती और पत्ते पूरब की सूचना देने लगती है और पश्चिम गुजरते हैं तो वृक्ष को पश्चिम की तरफ सुनता हवाएं कैसी भी चले वृक्ष राजी वृक्ष को कपा डालती है तो राजी वृक्ष खड़ा रहता है तो राजी सब में है ऐसी सब में राजी होने की क्षमता आ जाए जीवन के सब तथ्यों में हवाएं कैसी भी चले तो आदमी तत्काल बह के बाहर हो Do you feel that the education which we are giving in the schools or the universities, which is based on the comparison, is harmful? And if it is harmful, what measures we we should take so that we can bring the human being without fear? Mister T, comparison to learn the system of generation, jarily without. कि जैसे ही हम किसी व्यक्ति को तुलना में सोचना शुरू करते हैं और किसी व्यक्ति की किसी से तुलना करते हैं वैसे ही हम उसमें हीनता भय महत्वाकांक्षा सब पैदा करते हैं वो डर गया क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की तुलना करते हैं आके हम कहते हैं कि बात उस तुझे तो भी बा के ऊपर उठना चाहिए वैसे ही हम आके भीतर भय पैदा कर रहे हैं अब उ डर गया जिंदगी से कैसे बा से आगे हो कैसे बा के आगे हो और बाकी भी आगे हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है आगे सा खड़ा है हजारों की कतार है आगे सबसे आगे होने, वो आदमी रहित हो गया वो आदमी डर गया और जब हम किसी आदमी की तुलना किसी और से करते हैं तो उसका मतलब है कि हम उस आदमी को स्वीकार नहीं करते वो आदमी अस्वीकृत हो गया उसी वक्त वो आदमी जैसा है वो स्वीकार ना रहा उसे ऐसा होना चाहिए तब हम स्वीकार करेंगे हमने उस आदमी के व्यक्तित्व का इतना गहरा अपमान किया कि ये अपमान उसे घबरा ही देगा डरा ही देगा और इस अपमान से बचने के लिए वो पागल दौड़ में लग जाएगा सच्ची शिक्षा तुलना पर खड़ी नहीं होगी सच्ची शिक्षा एक एक व्यक्ति को वो जैसा है वैसा स्वीकार करेगी सच्ची शिक्षा उसे तुलना नहीं सिखाएगी सच्ची शिक्षा उसे दूसरे से आगे बढ़ना नहीं सिखाएगी सच्ची शिक्षा वो जो है उसी को जानना सिखाएगी वो आत्मज्ञान देखिए सेल्फ नॉलेज देखिए अभी जो शिक्षा है वो दूसरे से तुलना देती है स्वयं का ज्ञान नहीं और दूसरे से तुलना में एक दौड़ शुरू होती है जिसका कोई अंत नहीं है और व्यक्ति जिंदगी भर कपता रहता है भैंस कि कहीं पीछे ना रह जाए और कितना ही दौड़े सदा पीछे होता है क्योंकि और लोग आगे हैं जीवन एक चक्कर जिसमें अनंत लोग कोई आदमी आज तक नंबर एक नहीं हो पाया एक तरफ से नंबर एक होता है तो पाता है 25 तरफ से दूसरों से नंबर दो एक आदमी प्रधानमंत्री हो गया तो पाता है कि आदमी के बराबर ज्ञान नहीं हो उसके पास एक आदमी ज्ञानी हो गया तो पाता है फना आदमी सुंदर एक आदमी सुंदर है तो पाता है फला आदमी स्वस्थ पहलवान जिंदगी के हजार आयाम और सब आयामों में कोई नंबर एक नहीं हो सकता इसलिए नंबर दो नंबर तीन बना रहता है हर और तब उसे दुख बना रहता है अपमान बना रहता है ये अपमान कहा जाता है जीवन को और जो शिक्षा अपमान देती है वो शिक्षा व्यक्ति का आदर नहीं करती सम्मान नहीं करती मैं एक ऐसी शिक्षा चाहता हूँ जहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वयं प्रतिष्ठित स्वीकृत है वो जैसा है उससे किसी दूसरे की तुलना का कोई सवाल ही नहीं और तुलना गलत है क्योंकि कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है इसकी तुलना हो भी नहीं सकती तुलना हो सकती थी अगर सब मनुष्य एक जैसे होते लेकिन एक एक व्यक्ति अपने ही जैसा है उस जैसा कोई आदमी ही दूसरा नहीं है तो तुलना कैसी तुलना किससे और कैसे हो सकती है ना इस जैसे माँ बाप किसी को मिले ना इस जैसा घर किसी को मिला न इस जैसी आंख किसी को मिली न इस जैसा शरीर न इस जैसा मस्तिष्क न इस जैसी आत्मा ऐसा किसी को भी नहीं मिला ये बस यूनिक ये बेजोर मनुष्य के पूरे इतिहास में न किसी न आगे कभी ऐसा आदमी होगा क्योंकि ऐसा आदमी होने के लिए वो सारी परिस्थितियां अनंत परिस्थितियां फिर दोहरानी पड़ेंगी जो नहीं दो सकती इसलिए हमेशा आदमी नया है अलग है प्रकट है तुलना गलत है एक एक व्यक्ति अद्भुती है ये भाव शिक्षा को पैदा करना चाहिए एक एक व्यक्ति अद्भुत और एक एक व्यक्ति जैसा है वैसा सम्मानी और कोशिश ये करनी चाहिए की वो अपने को खोज सके और प्रकट कर सके वो निरंतर अपने भीतर जा सके और गहरे और गहरे अपनी सारी पोटेंशलिटी को जान सके क्या बीज भी उसके भीतर है और उसे विकसित करने के लिए शिक्षा सहयोगी बने वो व्यक्ति बन सके जो बनने को पैदा हुआ है वो जो हो सकता है वो हो जाए इसकी तुलना का कोई सवाल नहीं एक घास का फूल है वो घास का फूल हो एक गुलाब का फूल है वो गुलाब का फूल हो और मजे की बात ये है कि ये सिर्फ आदमी की तुलना ने घास के फूल को ही सुंदर बना दिया और गुलाब के फूल को ब्राह्मण और फ्रेष्ठ बना दिया प्रकृति के जगत में घास का फूल उतनी ही महीना से भरा तो हुआ है जितना गुलाब का फूल जब हवाएं आती हैं तो, तो गुलाब के फूल को मिला